पहला प्रश्न इस भारत भूमि पर कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक तथा ऐसी ही महान आत्माओं की किरणों का प्रकाश तो मैं प्रत्यक्ष आप में देख रहा हूं क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी यह इसमें भी विदेशी साधक अग्रणी हो जाएंगे क्योंकि विदेशी वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर विचारक दृष्टा इस प्रकार पुनः भाग्य आ रहे हैं कि पूरे विश्व की संपदा यह आश्रम है आपके सानिध्य में ध्यान तथा प्रवचनों में जो सत्य अहिंसा करुणा प्रेम समर्पण का भाव इन विदेशियों ने सीखा है आत्मसात किया है यह आश्रम की गतिविधियों से स्पष्ट नज़र आता है क्या आपकी संपदा से फिर भारत भूमि वंचित रह जाएगी क्या ढोंगी सत्य साईं बाबा जैसे ही लोग घड़ियां निकाल कर तथा राख गिरा कर भारत को राख में ही नहीं मिला देंगे या आगे भी ऐसे ही महान पुरुषों का अवतार भारत भूमि पर होता रहेगा कृपया समझाने की कृपा करें श्रवण भारत और अभारत देश और विदेश की भाषा आधार्मिक है यह मौलिक रूप से राजनीति कूटनीति हिंसा प्रतिहिंसा व मनस इस सब को तो परिलक्षित करती है धर्म को नहीं ध्यान को नहीं समाधि को नहीं ध्यान क्या देसी और क्या विदेशी प्रेम क्या देसी और क्या विदेशी रंग लोगों के अलग होंगे चेहरे मोहरे भिन्न होंगे आत्माएं तो भिन्न नहीं देह थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है फिर भी देह का जो शास्त्र है वह तो एक है और आत्मा जो कि बिल्कुल एक है उसके क्या अनेक शास्त्र होंगे आत्मा को भी देशों के खंडों में बांटोगे इस बांटने के कारण ही कितना अहित हुआ है इस बांटने के कारण ही पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाई पृथ्वी नरक बन गई क्योंकि खंडित जहां भी लोग हो जाएंगे प्रतिस्पर्धा से भर जाएंगे अहंकार पकड़ लेगा वही नरक है यह अहंकार की भाषा है श्रवण तुम सोचते हो तुमने बहुत धार्मिक प्रश्न पूछा है तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल अधार्मिक है किसको तुम देश में का हिस्सा मानते हो किसको विदेश का हिस्सा मानते हो बस नक्शे पर लकीरें खिंच जाती और तुम सोचते हो भूमि बढ़ जाती लाहौर कल तक भारत था अब भारत नहीं ढाका कल तक भारत था अब भारत नहीं जब तुम भारत भूमि शब्द का उपयोग करोगे तो कराची ढाका लाहौर उसमें आते हैं या नहीं कल तक तो आते थे उन्नीस के पहले तक तो आते थे अब नहीं आते कल देश और भी सिकुड़ सकता है कल हो सकता है दक्षिण उत्तर से अलग हो जाए तो फिर भारत देश उत्तर में ही समाहित हो जाएगा फिर गंगा का कछार ही भारत रह जाएगा फिर दक्षिण भारत नहीं रहेगा अभी भी तुमने जिन के नाम गिनाए है वो सब उत्तर के कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक उनमें एक भी दक्षिण का व्यक्ति नहीं दक्षिण की तो याद ही आती है तो तत्क्षण रावण की याद आती दक्षिण में भी संत हुए अद्भुत संत हुए तुरुवल्लुवर हुआ जिसके शास्त्र को दक्षिण में पांचवा वेद कहा जाता है और निश्चित ही उसका शास्त्र पांचवा वेद है अगर दुनिया में कोई पांचवा वेद है तो तिरुवल्लभवर की वाणी है लेकिन दक्षिण को भी तुम गिनोगे नहीं तुम्हारा भारत सिकुड़ता जाता छोटा होता जाता है यह सारी पृथ्वी एक है तुमने इसमें क्राइस्ट को क्यों नहीं जोड़ा तुमने इसमें जरथूस को क्यों नहीं जोड़ा लाउस्सू को क्यों नहीं जोड़ा पाइथागोरस को क्यों नहीं जोड़ा हेराक्लाइटस को क्यों नहीं जोड़ा बस इसलिए चूंकि वे तुम्हारे राजनीतिक भारत के हिस्से नहीं हैं दृष्टा ना रहे ज्योतिर्मय पुरुष ना रहे सूरज जैसा पूरब का है वैसा पश्चिम का है ऐसे ही आत्मा का प्रकाश जैसे पूरब का है वैसे पश्चिम का सबका अधिकार है धर्म को राजनीति से ना बांधो धर्म की राजनीति से सगाई ना करो धर्म का राजनीति से तलाक होना चाहिए यह सगाई बड़ी महंगी पड़ी इसमें राजनीति छाती पर चढ़ गई और धर्म धूषरित हो गया धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो सीमाओं में नहीं सोचता जो असीम को खोजने चला है वो सीमाओं में सोचेगा फिर सीमाओं का कोई अंत है भाषा की सीमाएं रंग की सीमाएं अलग अलग आचरण अलग अलग मौसम इनकी सीमाएं अलग अलग परंपराएं अलग अलग धारणाएं जीवन की इनकी सीमाएं कितने धर्म है पृथ्वी पर तीन सौ और कितने देश है और कितनी भाषाएं कोई तीन हजार सीमाओं को सोचने बैठोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे जो सोचते हैं कि संस्कृत ही देववाणी है उनके लिए बुद्ध महावीर जागृत पुरुष नहीं क्योंकि वे संस्कृत में नहीं बोले संस्कृत शायद जानते भी नहीं थे लोक भाषा में बोले जो उस दिन जनता की भाषा थी उसमें बोले पाली में बोले प्राकृत में बोले जो सोचता है अरबी ही परमात्मा की भाषा है उसकी कुरान के अतिरिक्त फिर कोई किताब परमात्मा की नहीं रह जाती या कोई सोचता है कि हिब्रू उसकी भाषा है तो बस बाइबल पर बात समाप्त हो गई तुम क्यों इतनी छोटी सीमाओं में सोचते हो यह भी अहंकार का ही विस्तार है क्योंकि तुम भारत में पैदा हुए इसलिए भारत महान तुम अगर चीन में पैदा होते तो चीन महान होता तुम्हें अगर बचपन में ही चुपचाप चीन में ले जाके छोड़ा गया होता और चीन में तुम बड़े होते तो तुम बुद्ध महावीर कृष्ण नानक कबीर इनका नाम कभी ना लेते तुम ना, लेते नाम लाउसु कन्फ्यूसियस चुंगतजु लीतजु जो तुमने शायद अभी सोचे भी नहीं या तुम्हें अगर यूनान में पाला गया होता तो तुम कहते सुकरात अरिस्तोतल प्लेटो हैराक्लाइटस पाइथागोरस कबीर की कहाँ गिनती होती कबीर की तुम्हें याद भी नहीं आती कबीर का तुम्हें पता भी नहीं होता यहाँ भी तुम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो या जैन घर में पैदा हुए हो तो एक बात अगर मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो तुम सोचते हो उनमें से तुम एक भी नाम ले सकते भारत भूमि में ही अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद बहाउद्दीन बाजीद अलहिलास मंसूर राबिया ये नाम तुम्हें याद आते ये सिर्फ हमारी सीमाएं इन सीमाओं को तुम सत्य पर मत थोपो तुम्हारा प्रश्न इस भारत भूमि पर कौन सी भारत भूमि कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान में बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं बौद्ध विहारों के अवशेष मिले अशोक के शिलालेख मिले कभी भारत का हिस्सा था अब तो भारत का हिस्सा नहीं कभी बर्मा भारत का हिस्सा था अब तो भारत का हिस्सा नहीं और अभी अभी हमारे सामने पाकिस्तान टूटा भारत का हिस्सा नहीं रहा किस भूमि को तुम भारत भूमि कहते हो और जमीन क्या कोई पवित्र होती है कोई अपवित्र होती है जेरूसलम काशी से अपवित्र है की काबा गिरनार से कि आल्प पर्वत के शिखर हिमालय के शिखरों से कम पवित्र है? या कम सुंदर है या कम महिमावान है मेरे सन्यासी हो के ऐसी भाषा छोड़ो मेरा सन्यासी होने का अर्थ ही यही है कि हम असीम की तलाश पर चले हैं अपने को असीम करेंगे अपने को सारी सीमाओं से सारी क्षुद्रताओं से मुक्त करेंगे न कोई किताब हमें बांधेगी न कोई देश हमें बांधेगा न कोई चर्च न कोई संप्रदाय हमें बांधेगा हम सारे बंधन ही गिराएंगे लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी कहीं ये अहंकार छिपा है कि क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी क्यों अग्रणी रहे अग्रणी होने की भाषा में मैं तो महत्वाकांक्षा है जैसे धन तो मैं सबसे पहले होना चाहिए पद तो मैं सबसे आगे और जीसस ने कहा है धन है वे जो अंतिम हैं क्योंकि परमात्मा के राज्य में वे ही प्रथम होंगे और अभागे हैं वे जो प्रथम होने की चेष्टा में लगे क्योंकि परमात्मा के राज्य में उनकी गिनती अंतिम होगी विनम्रता निरअहकारिता गुण है मगर एक मजे की बात है जब तुम निर अहंकारिता व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लाते हो तो लोग तुम्हें सम्मानित करते यही निरअहकारिता तुम अपने धर्म के संबंध में अपने देश के संबंध में अपनी भाषा के संबंध में लाओ तो लोग अपमानित करेंगे लोग कहेंगे देश द्रोही हो अगर तुम कहते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं आपके चरणों की धूल ठीक लेकिन अगर तुम कहो कि भारत भूमि कुछ भी नहीं आपके चरणों की धूल है झगड़ा खड़ा हो जाएगा हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं बस आपके चरणों की धूल हिंदू मारने को उतारू हो जाएंगे भूल जाएंगे निरहंकार की भाषा भूल जाएंगे सदियों सदियों के संदेश तब विनम्रता नहीं काम असल में सामूहिक अहंकार में हम तरप्ति लेते व्यक्तिगत अहंकार में समूह नाराज होता है अगर तुम कहो मैं सबसे बड़ा तो दूसरे लोग नाराज होंगे लेकिन तुम अगर कहो हम सबसे बड़े तो दूसरों की भी तृप्ति हो रही तुम्हारी भी तरप्ती हो रही नाराज कोई क्यों हो अगर तुम कहोगे भारत सबसे अग्रणी धार्मिक देश तो कम से कम भारत में तो कोई नाराज नहीं होगा हाँ, चीन में जाके ऐसा मत कहना रूस में जाके ऐसा मत कहना तो रूस में कोई जाके कहेगा भी नहीं और कहेगा भी तो लोग हंसेंगे कि पागल हो गए भारत और अग्रणी मैंने सुना है कि सिसली एक छोटा सा दीप है उस दीप का राजदूत चीन गया इतना छोटा दीप है कि चीन के सामने उसकी तो कहीं कोई गिनती ही नहीं लेकिन सिसली के सम्राट ने अपने राजदूत को कहा कि कुछ बातें ख्याल रखना चीन के लोगों को यह भ्रम है कि उनका देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो अगर कोई वहां तुमसे यह कहे कि चीन सबसे बड़ा देश है तो चुपचाप स्वीकार कर लेना मत कहना कि सिसली सबसे बड़ा देश है क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकेंगे सिसली की कहां गणना है चीन अगर हिमालय पर्वत है तो सिसली कोई छोटा मोटा टीला भी नहीं अगर चीन महासागर है तो सिसली कोई छोटी मोटी तलैया भी नहीं लेकिन सिसली में रहने वाले लोग तो यही मानते हैं कि उनके देश से महान और कौन हमें अपनी मूर्ताएं दिखाई नहीं पड़ती जब अंग्रेज पहली दफा चीन गए तो वो बड़े हैरान हुए चीनियों को देखकर उन्हें भरोसा ही ना आया कि ये भी आदमी है पहले यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चीनियों को देखकर हमें पहली दफा हैरानी हुई कि इनको आदमी कहें या कुछ और नाम दें नाक चपटी मुंह की हड्डियां उभरी हुई और दाढ़ी के नाम पर इतने बाल की अंगुलियों पर गिन लो चेहरे पीले है ये किस तरह के लोग हैं इनकी वेशभूषा और चीनियों ने अंग्रेजों को देख के क्या अपनी किताबों में लिखा कि अब तक तो हमने सिर्फ सुना था कैसे भी देश है जहां बंदरों जैसे आदमी होते अब हमें पक्का प्रमाण मिल गया कि बंदरों जैसे आदमी होते ये बिल्कुल बंदर इनकी सकल सूरत इनकी चालढ़ इनका रंग और इनकी भाषा तो देखो क्या गिचपिच गिचपिच लगा रखी और चीनियों की भाषा अंग्रेज यात्रियों ने अपने संस्मरण में लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जब बच्चे का नाम रखते हैं तो सारे घर की चम्मचें बर्तन इत्यादि उठाकर जोर से ऊपर फेंकते फिर वो सब गिरती हैं चिंग चांग छुंग आवाज होती उस आवाज में से ये लोग नाम निकालते नहीं तो ऐसी ऐसी नाम निकालेंगे कैसे ये बिल्कुल स्वाभाविक है हम ऐसे ही अंधे हम सब ऐसे अंधे हमारे अंधेपन की बड़ी प्रगाढ़ता है बड़ी सघनता है सन्यासी को यह अंधापन तोड़ना पड़े यह दुनिया प्यारी है क्योंकि यहां भिन्न भिन्न लोग वैविध्य विविधता में रस है विविधता में आनंद है लेकिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे को देखकर हमें अड़चन होती फिर हमारी स्थिति क्या है हम कहां हम सदा इसी हिसाब में लगे रहते हैं कि क्यों में कौन आगे खड़ा है यहां क्यों है ही नहीं वर्तुलाकार लोग खड़े सब सब के आगे सब सब के पीछे चक्कर में खड़े होकर देखो कौन किसके आगे कोई न कोई आगे है कोई न कोई पीछे पीछे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे पीछे है आगे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे आगे ये पृथ्वी गोल है और हम वर्तुलाकार खड़े हैं लेकिन सदियों से ये मूढ़तापूर्ण बातें दोहराई गई इसलिए तुम आके अगर मेरे सन्यासी भी हो जाते हो तो भी एक दो दिन में ये सदियों सदियों का अंधकार टूटता नहीं तुम मेरी बात भी सुनते हो तो पता नहीं क्या अर्थ लगाते होगे मैं कोई भारत देश की गरिमा थोड़ी गा रहा न कृष्ण ने गाई है न बुद्ध ने गाई है न ना महावीर ना नानक ने न ना कबीर ने ऐसे लोग क्षुद्रताओं के पार होते वे सारी पृथ्वी के ये सारी पृथ्वी इकट्ठी है कहीं तो बटी नहीं कहीं कोई दरार है जहां एक दूस, दूस, दूस दूसरे देश से अलग हो जाता हो कहीं कोई दरार नहीं सब संयुक्त थे, पृथ्वी ही संयुक्त नहीं है चांदारे भी संयुक्त थे, यह सारा अस्तित्व इकट्ठा है यहां कौन आगे कौन पीछे मगर अहंकार इसी भाषा में सोचता है आगे पीछे धन हो कि पद हो और धन और पद में आगे पीछे के सोचने की गणित तर्क सरणी क्षमा भी कर दी जाए लेकिन धर्म के जगत में तो क्षमा नहीं की जा सकती यहां तो प्रथम होने की बात ही पाप है तुम पूछते हो क्या भारत भूमि की धार्मिकता की दृष्टि से सदा अग्रणी रहेगी क्यों कब अग्रणी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं सोचता कि अग्रणी कभी थी तुम जरा अपने ही भीतर तो जांच के देखो हिंदू महावीर को मानते हैं कि वो भगवान है जैन बुद्ध को मानते हैं कि वो भगवान है बौद्ध कृष्ण को मानते हैं कि वो भगवान है जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है डालना ही पड़ेगा उनके सिद्धांत के हिसाब से कृष्ण से ज्यादा उपद्रवी और कौन भला मानुष था अर्जुन सज्जन युद्ध छोड़कर मुनि होने की तैयारी कर रहा था नहीं भागने दिया उसको कृष्णों से जाल में बांध के समझा बुझा के ठोक पीट के किसी तरह इतनी लंबी गीता ऐसी तो नहीं चलती खूब ठोका खूब पीटा यहां से भागना चाहा वहां से ये संदेह उठाया वह संदेह उठाया कृष्ण ने कोई संदेह टिकने न दिए जबरदस्ती उसको लड़वा दिया ऐसे ऐसे सिद्धांत उसको बताए कि जिनको तू समझ रहा है जिंदा वो तो मर ही चुके हैं परमात्मा तो उन्हें मार ही चुका तू तो निमित्त मात्र है और तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा तू क्यों मौका चूकता है परमात्मा के अवसर का एक मौका मिल रहा है परमात्मा ने तुझे अवसर दिया कि तू निमित हो जाए परमात्मा तो कोर्ट टांगेगा कोई ना कोई खूंटी पर टांगेगा तेरी खूंटी पर टांग रहा तू क्यों भाग रहा टंग जाने दे कोट यह धन भाग है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा भाग्य कई तरह से अर्जुन ने निकलना चाहा कि मैं चलना जाऊं जंगल क्या करूंगा इस राज्य को लेकर अगर अपनों को ही मारकर ये राज्य मिलता हो तो इसका मूल्य कितना अगर गौर से तुम देखो तो अर्जुन की बात ज्यादा आध्यात्मिक मालूम पड़ती है क्यों वो ये कह रहा मारने से क्या फायदा हिंसा से कहीं कोई पुण्य हो सकता है लाखों लोग कटेंगे 18 अक्षोणी सेना खड़ी इसमें लाखों लोग कट जाएंगे पट जाएगी धरती लाशों से और सब अपने क्योंकि युद्ध ग्रह युद्ध था सही अर्थों में ग्रह युद्ध था आधे आधे बट गए थे खुद कृष्ण अर्जुन की तरफ थे उनकी फौज विपरीत लड़ रही थी भाई इस तरफ थे चचेरे भाई उस तरफ थे मामा यहां थे फूफा वहां थे बचपन के मित्र बट गए थे क्योंकि सब साथ बड़े हुए साथ पढ़े भीष्म पिता में उस तरफ थे जिनके सदा चरण छुए आज उनकी छाती पर गांडीव लेकर हमला करने चलना पड़ेगा द्रोणाचार्य उस तरफ थे जिनसे धनुर्विद्या सीखी जिनसे सीखी धनुर्विद्या उन्हीं की छाती में तीर भोंग देंगे छुरा भोंग देंगे गुरु हत्या से बड़ी हत्या दुनिया में कहीं नहीं है कोई और अगर तुम गौर से देखो तो लगता है अर्जुन ठीक ही तो कह रहा है कि इस युद्ध में रखा क्या है चलो इन्हीं को भोगने तो मैं जंगल चला जाता हूं अगर इनको इसमें रस है तो लेने दो तो पड़ा क्या है दो दिन की जिंदगी है जंगल में गुजार लूंगा नहीं वस्त्रे तो पत्तों से शरीर को ढांक लूंगा मेरा मन ऊपता है मेरा मन राजी नहीं होता लेकिन कृष्ण बड़े तर्क देते और किसी तरह ठोक पीट के राजी कर लेते अगर पूरी गीता को गौर से देखो तो ऐसा लगता है अर्जुन राजी नहीं होता राजी किया जाता है और जब वो राजी होता मालूम भी पड़ता है तब भी ऐसा ही लगता है कि जैसे उसकी बोलती बंद कर दी गई इतने तर्क दिए कृष्ण ने उसको कि उसने सोचा कि इससे बेहतर है लड़ी लो अब कब तक ये बकवास जारी रहे और ये आदमी मानने वाला नहीं और ये तो पक्का है कि यह आदमी मेधावी है और इसकी मेधा के सामने मैं टिकूंगा नहीं मेरे तर्क सब खंडित कर डाले मेरे संदेह सब काट डाले तो अर्जुन ने अंत में कहा कि ठीक है आप ही ठीक कहते मेरे सब संदेह गिर गए मजबूरी में अपना गांडी उठा लिया युद्ध हुआ भयंकर हिंसापात हुआ इतना हिंसापात हुआ कि उस युद्ध के पहले भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था भारत में उसके बाद भी नहीं हुआ इसलिए तो उसे महाभारत कहते फिर सब युद्ध छोटे पड़ गए आगे के भी और पीछे के भी जैनों की तो सारी की सारी जीवन दृष्टि अहिंसा पर खड़ी इसमें अर्जुन ज्यादा अहिंसक मालूम पड़ता है कृष्ण हिंसक मालूम पड़ते कृष्ण भाग्यवाद सिखा रहे हैं कि सब नियत है परमात्मा पहले ही मार चुका और जैनों की तो पूरी चिंतना कर्म पर खड़ी है भाग पर नहीं मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है यह उनकी आधारभूमि और जैन तो कहते हैं कोई परमात्मा है नहीं जिसने भाग्य लिख दिया हो जिसने तुम्हारे माथे पर नियति खोद दी हो कि ऐसा ही होगा तुम जो निर्णय करोगे वही होगा तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी नियति है। तो जैन क्या करे अर्जुन को साथ में नरक में नहीं डाला है कृष्ण को साथ में नरक में डाला है अर्जुन तो निमित्त मात्र है। ठीक ही कहा था कृष्ण ने कि तू निमित मात्र वो तो कह रहे थे परमात्मा का निमित्त मात्र जैनों ने कहा कि निमित्त मात्र है कृष्ण का ये चालबाजी कृष्ण की ये तो बेचारा केवल फंस गया जाल में ये जवाब नहीं दे पाया इसलिए अर्जुन तो पड़ा है पहले नरक में कृष्ण गए सातवें नर्क में अर्जुन तो छूट भी गया होगा उसका तो समय पूरा हो गया <laughs> कृष्ण नहीं छूटे और नहीं छूटेंगे जब तक ये पूरी सृष्टि नष्ट नहीं होगी और नई सृष्टि निर्मित नहीं होगी तब तक नहीं छूटेंगे लेकिन जो कृष्ण को मानते उन्होंने महावीर का उल्लेख करने योग्य भी नहीं माना उन्होंने अपने शास्त्र में महावीर का कोई उल्लेख नहीं किया